पद ज्ञान करण हुआ पद ज्ञान अर्थात जो स्रोत्र ग्राह्य स्रोत्र से जो शब्द का साक्षात ग्रहण हुआ जो प्रत्यक्ष हुआ शब्द प्रत्यक्ष हो गया करण अभी शब्द प्रत्यक्ष होने के बाद न्याय बुद्धि में शब्द प्रत्यक्ष होने के बाद जिसको शक्ति ज्ञान है अथवा लक्षण जहाँ होता है अगर है तब वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति हो जाएगा तो पद ज्ञान जन्य पद ज्ञान पद ज्ञान किंतु वृत्ति ज्ञान से सहकृत होना चाहिए अर्थात शक्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान पद ज्ञान अर्थात पद का जो प्रत्यक्ष हुआ तो वृत्ति ज्ञान सहकृत होकर के पदार्थ उपस्थिति कराएगा पदार्थ उपस्थिति हो गया व्यापार और पद ज्ञान हो गया कर्णम पद ज्ञान अर्थात स्त्रोत्रण जो प्रत्यक्ष हुआ ये हो गया करण पद ज्ञान का अर्थ तो स्त्रोत्र स्त्रोत्र में खाली जो ग्रहण हुआ आगे शक्ति ज्ञान है तो उपस्थिति हो गया ये पदार्थ उपस्थिति ये व्यापार जो पदार्थोपस्थिति हुआ ये कोई प्रत्यक्ष नहीं है ये स्मरण हुआ पद ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ और पदार्थोपस्थिति ये स्मरण हुआ ये आगे ये व्यापार। अर्थ व्यापार्थ ज्ञान शाब्दोध ज्ञान पदार्थ उपस्थित सब हो जाने के बाद आकांक्षा योग्यता सन्निधि वसात व पदार्थों का परस्पर अन्वय हो करके और एक ज्ञान आता है उसको अर्थ ज्ञान कहेंगे तो हो गया शाब्द कर्ण था शब्द और ये हो गया शाब्द तो करण हो गया पद ज्ञान पदार्थ उपस्थिति व्यापार और वाक्यार्थ ज्ञान ये हो गया प्रमा इसको शब्द बोध कहेंगे शब्द कहेंगे प्रमा कहेंगे इसको कहेंगे कैसे ना, ये तथा तो तो आगत इस शब्दात आगत शब्द से ही हुआ इसलिए कहेंगे। ये प्रमा है शब्द तो हो गया प्रमाण प्रमाण से आया इसलिए वृत्तिर नाम शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा वृत्ति शक्ति भी हो सकता है कहीं लक्षण भी हो सकता है शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा शक्तिर नाम शक्ति क्या है तो कहते हैं घटादि विशेष्यक। घटादि पद जन्य बोध विषयत्व प्रकार का ईश्वर संकेत ईश्वर संकेत इसी को शक्ति कहा गया मूल में कहा ईश्वर संकेत शक्ति तो ईश्वर संकेत अर्थात ये ईश्वर का एक इच्छा ये जो संकेत शब्द का अर्थ है इच्छा ये ईश्वर की एक इच्छा है इसलिए नया एक लोग शक्ति को इच्छा में डालते हैं अच्छा ये जो इच्छा हुआ जैसे ज्ञान का एक विशेष्य होता है एक प्रकार होता है इसी प्रकार की इच्छा का भी एक विशेष्य होगा और एक प्रकार होगा तो यहाँ इच्छा क्या है कहते हैं कि घट घट पद जन्य बोध विषयो भवतु ऐसे मूल वाक्य घट घट पदजन्य बोध विषयो भवतु अभी घट घट पद जन्य बोध विषय होगा तो घट में क्या रहेगा विषय तो तो घट पद जन्य बोध विषयत्व तो ये घट में रहेगा ये हो जाएगा प्रकार और विशेष्य कौन हो जाएगा घट तो घट हो गया विशेष्य घट तो पद जन्य बोध विषयत्व तो ये हो गया प्रकार ये जो ईश्वर का इच्छा है इसका ये विशेष्य हो गया और उसमें ये प्रकार रहेगा ये हो गया शक्ति इसको कह दिया घटादि विशेष्य घट कह दिया आदि कहने से पूरा जगत में सभी पदार्थ लेना है घटाधि विशेष्यक घटादि विशेष्यक कौन है ईश्वर संकेत घटादि विशेष्यो यश्य ईश्वर संकेतस्य ईश्वर संकेत का एक विशेष्य एक प्रकार विशेष्य लेकर के घटाधि विशेष्य हो गया ईश्वर संकेत और जन्य बोध विषय तो प्रकार का ये कौन होगा ईश्वर संकेत तो उसका दो अंश हो गया यही ईश्वर संकेत ही शक्ति है तो इसका मूल वाक्य हो जाएगा घटाधिपद है न घटादय घटाधिपद्य बोध विषयातु और आदि लेंगे तो नहीं तो घट घटपदजन्य बोध विषयोतु ऐसा ईश्वर का इच्छा अच्छा यही शक्ति का लक्षण है इसे? शक्ति का है ईश्वर ईश्वर इच्छा जो मूल में कहना ईश्वर संकेत अभी इसको और कहते हैं ईश्वर संकेत नाम ईश्वर की इच्छा सा शक्ति अच्छा शक्ति निरूपकत्वम एवं पदे सकतत्वम अभी शक्ति ये आ, उपमान में कहा था किसका किसका बीच में संबंध को शक्ति कहा जाता है पद पदार्थ पद और अर्थ ये दोनों का बीच में जो संबंध है उसको शक्ति कहेंगे अभी शक्ति किस में रहेगा अर्थ में जो संबंध होगा वो दोनों संबंधियों में रहेगा तो इसलिए शक्ति पद में भी रहेगा और अर्थ में भी रहेगा अभी कहते हैं कि शक्ति निरूपकत्व पदे सक्तत्वम पद में भी शक्ति रहेगा रहने से पद हो जाएगा सक्तम सक्ति रहस्य अस्थिति सक्तम क्या प्रत्यय हो जाएगा शक्ति रहस्य अस्थिति सक्तम और शादी भी हो अच्छा पद में शक्ति आ गया तो पद हो गया तो ये पद में शक्ति क्यों आ गया कहेंगे पद शक्ति का निरूपक होता है जैसे व्याप्ति व्याप्ति व्यापक ब्याक्त में रहेगा ना व्याप्य में रहेगा व्याप्य <ड्ञाहिए> में और उसका नियामक कौन होगा व्याप्ति <ड्ञाहिए> का नियामक कौन होगा <च्छाहिए> है तो जिसको नियम मानना पड़ेगा वो कभी नियामक होगा व्यापक होगा जो व्यापक है इसलिए अनेकांतिकों का लक्षण में वहाँ किरणावली में दिया था ना एको साध्यो अंतो नियामको यश्य स सा एकांत साध्य व्यापक वो नियामक होता है इसी प्रकार की यहाँ पद हो गया निरूपक शक्ति का निरूपक होगा पद शक्ति निरूपकत्वम ये पद में सक्तत्व अर्थात पद हो जाएगा निरूपक शक्ति का निरूपक ये पद हो जाएगा पद में शक्ति है कहा जाएगा अर्थात तो अर्था वो निरूपक अर्थात वो निरूपण कर देगा अर्थ को निरूपण कर देगा जो पद अर्थ को निरूपण कर देगा कहा जाएगा कि इस पद में शक्ति है तो शक्ति का निरूपक हो जाएगा ये शक्ति है शक्ति क्या करेगा कहीं अर्थ को कह देगा और ये शक्ति विषय में भी रहेगा कहते हैं विषयता संबंध है न शक्ति आश्रय तुम शक्तम अर्थ हो गया शक्य वहाँ भी शक्ति रहेगा और विषयता संबंध है न तो शक्ति निरूपकता संबंध है न पद में रहेगा क्यों पद हो गया निरूपक शक्ति निरूपकता संबंध पद में और विषयता संबंध अर्थ में विषयता संबंध है न शक्ति का आश्रय हो जाएगा शक्य शक्य अर्थात अर्थ विषयता तो संबंध है न शक्ति आश्रय तुम शक्य तुम और निरूपकता संबंध है न शक्ति आश्रय तुम पद तुम निरूपकता संबंध है न शक्ति जाकर के पद में रहेगा तो अभी शक्य हो गया अभी कहते हैं लक्षण मतलब शक्ति हो गया शक्य हो गया विचार हो गया अभी लक्षण के लिए कहते हैं शक्य संबंधो लक्षणा शक्य का संबंध जैसे गंगा कह देंगे शक्य कौन हो जाएगा प्रवाह प्रवा, प्रवा, तो प्रवाह का संबंध यहाँ संबंध हो गया सामीप्य तो प्रवाह का सामीप्य तीर में रहता है यही हो गया लक्षणा ये जो संबंध है संबंध को लक्षणा कहा जाएगा और जिसमें लक्षणा रहेगा उसको कहेंगे लक्ष्य इसलिए तीर हो गया लक्ष्य उसमें लक्षणा रहेगा शक्ति का निरूपक कौन हुआ था पद इसी प्रकार की लक्षणा का निरूपक भी पद होगा और लक्षणा का ये विषयता संबंध में आश्रय हो जाएगा लक्ष्य जैसे वहां शक्य हुआ था ऐसे लक्ष्य हो जाएगा लक्षणा का निरूपक हो जाएगा पदम तभी हम कहेंगे कि गंग, गंगा पद का लक्षण तीर में निरूपक हो जाएगा पदम सत्य संबंध हो लक्षणा दो नंबर टिप्पणी दे दिया संबंध तीर में रहेगा क्योंकि संबंध हो गया लक्षणा लक्षण दो नंबर टिप्पणी में स्व सक्य संबंध एवं लक्षण स्व स्व पद से पद लिया जाएगा पद का जो सक्य सक्य का जो संबंध वही संबंध ही लक्षण इति तदर्थः तदर्थ अर्थात अर्था अर्था। लक्षण का अर्थ यह हो गया जो सक्य संबंध दे दिया यहाँ सक्य संबंध करता है स्व शक्य संबंध शक्य होता है पद का तो पद का शक्य जो है शक्य का संबंध दृष्टांत तो दिखाते हैं गंगायम घोष इत्र स्व गंगा पदम तत्सक्यम प्रवाहादि तत्म्बंध संबंध हो गया सामी प्यादि सामी दीर्घ होना चाहिए रस दे दिया द्व्यर उपसर्गेभ्यो अप ऐसे सूत्र से दीर्घ होता है सामत्मक यह जो संबंध हुआ यही लक्षणा हो गया स गंगा वर्तरूप गंगापद लक्ष्या त्र गंगापद तीर उपस्थित सत्या गंगा पद से तीर की उपस्थिति हो जाने पर तीर विषय तीर तीरवृत्ति घोष इकार का बोधो बहती तीर को विषय करने वाले क्या गायन होता है तीर तीरवृत्ति घोष गंगा शब्द का अर्थ हो गया अभी तीर तो गंगायाम घोष गंगायाम सप्तमी का अर्थ हो गया वृत्ति तो तीर तीरवृत्ति घोष इकारि का बोधो भवती अत्र तीर उपस्थित तीरवावच्छिन्न विशेषक लक्षण प्रकार के कारण बोध्यम तीर उपस्थित क्यों हो गया लक्षणा रहने से तो तीरत्विन्न विशेषक तीर हो गया विशेष तीर विशेष्य होने से तीरत्व विशेष्य विशेष हो तीरत्वावच्छिन्न विशेषक और तीर में लक्षणा रहेगी तो होने से लक्षणा प्रकार का ज्ञान तीरत्व विशेषक और लक्षणा प्रकार क ज्ञान तो ये कारण हुआ तो तीर का उपस्थित हो गया लक्षणा प्रकार हुआ तीर विशेष्य हो गया इसलिए तीर को उपस्थित करवा देगा अच्छा आगे मूल में सक्य संबंध लक्षणा का सा द्विविधा सा कहने से लक्षण लक्षणा द्विविधा गौणी शुद्धा चीज गौणी क्यों कहते हैं तो ये गुण स्वार्थ में अण होने से गौण और यहाँ लक्षण स्त्रीलिंग होने से गौणी हो गया से गौणी लक्षण क्या है कहते हैं सादृश्य विशिष्ट लक्षण सादृश्य विशिष्ट अर्थात यहाँ सादृश्य विशिष्ट में सादृश्य रहेगा यही सादृश्य ही यहाँ लक्षणा जैसे गंगायाम घोष कहने से सामीप्य हो गया लक्षणा यहाँ सादृश्य हो गया लक्षणा अर्थात पद कहने से शक्य आ जाएगा गंगा कहने से प्रवाह आ गया प्रवाह का सामीप्य तीर में रहा वही हो गया लक्षणा इसी प्रकार की यहाँ भी पद कहने से शक्य आ जाएगा ऐसे सिंहों मानव को कह दिया सिंहों कहने से हमको शक्य आ जाएगा अरण्य का सिंह उसका सादृश्य रहेगा मानव में इसलिए शक्य का संबंध जो हमारा लक्ष्य लक्ष्य है मानवों का शक्य हो गया अरण्य सिंह अरण्य सिंह और मानव को ये दोनों के बीच में संबंध क्या है कहते हैं सादृश्य इसलिए यहाँ सादृश्य ही लक्षण हो जाएगा ये सब दिया है एक नंबर टिप्पणी देखेंगे सिंहो माणवक इत्यादि सिंहपद से सिंह सादृश्य विशिष्टे लक्षण जैसे गंगा पद प्रवाह सामीप्य विशिष्टे लक्षण इसी प्रकार की सिंहपद से या सिंह सिंह अर्थात चतुष्पाक का सादृश्य विशिष्ट हो गया मनुष्य तो उस्में लक्षण तो तुस्मर्थात यहाँ पराक्रमी क्रूर उस प्रकार के उदृश्य एक नवटिपणे देखें यहाँ सिंह माणवक शक सिंहात्मको अर्थ तस्ब संबंध हो गया यहां सादृश्य सादृश का लक्षण हो गया तिन्न सी सिंह भिन्न सति सिंहगत धर्म ये हो गया सादृश्य क्या है वो तो धर्म कद विलक्षण पराक्रम क्रूरताध्यात्मक धर्मवत्व ये हो गया सादृश्य धर्मव भूयो यदू तदात्मिका तदात्मिक लक्षणा यही जो भूयो भूयोधर्मात्मक सादृश्य वो योग्या लक्षणा अर्थात तो शक्य से हम लक्ष्य तक तो पहुंच जाते हैं जिसके चलते वही हो गया लक्षणा तो यहाँ हो गया सादृश्य वहाँ था सामीप्य गंगा का के विषय में साच आश्रयत्व आदि संबंधे तद विशिष्टे वर्तते ये सादृश्य जाकर के मानवकों में रहना चाहिए सादृश्य मानवको में कैसा रहेगा कहते हैं आश्रयत्व आदि संबंधे तो ये सादृश्य का आश्रय हो जाएगा मानव को आश्रयत्वादि संबंध से मानवक में रह जाएगा अतः सादृश्य विशिष्ट माणवक लक्ष्यार्थः तथाच चिंह सदृश अभिन्न पुरुष सिंह सदृश अभिन्न अर्थात सिंह का सदृश दिखता है सिंह का सदृश अभिन्न सिंह सदृश अभिन्न अर्थात सिंह अभिन्न नहीं सिंह सदृश अभिन सदृश अभिन सा इस प्रकार के चाहिए। हो गया गौणी लक्षण का विचार आगे शुद्धा था शुद्धा त्रिविधा जहद लक्षण अजह लक्षणा जहद लक्षणा लक्षण तीन प्रकार की पहले हो गया जहद लक्षणा लक्षता अवच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जह लक्षणा लक्ष्यता अवच्छेदक उससे अवच्छिन्न रूपेण अर्थात अवच्छिन्न न लक्ष्यता अवच्छेदक अवच्छिन्न लक्ष्य मात्र को ज्ञान करवाएगा जैसे हम कहते हैं गंगायम घोष यहाँ हमारा लक्ष्य हो गया तीर लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा तीरत्व लक्ष्यता अवच्छेद का रूप है अर्थात तीरत्व अवच्छिने न तीरत्व अवच्छिने न लक्ष्य मात्र तीर मात्र का ही बोध कराएगा तो यहाँ तीर और प्रवाह दोनों को ले लेगा ऐसा नहीं करेगा तो लक्ष्य मात्र अर्थात तीर मात्र का ही बोध कराएगा इसको कहेंगे जह अर्थात शक्य को छोड़ दिया लक्ष्य मात्र कहने का अर्थ मात्र पद से शक्य को छोड़ देते हैं जो मूल में दिया लक्ष्यता अवच्छेद रूपेण इसका अर्थ कहते हैं तीरत्व आदि रूपेण तो तीरत्व अवच्छिन्न तीर होगा ना तीर प्रवाह दोनों हो जाएंगे तीर ही होगा तो तीरा दिमात्र से बोध प्रयोजिका लक्षण केवल तीर बोलेगा आगे मूल में यथा गंगायाम गंगाया घोषित गंगा पद का वाच्य कौन होगा प्रवाह प्रवाह संबंध तीरे तीर सत्वात प्रवाह का संबंध यहाँ लक्षण कौन क्या है संबंध ये संबंध ही लक्षण हो गया तीरे सत्वात सक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञान शक्य लक, संबंध रूप लक्षणा ये तीर में रह गया इसका ज्ञान होने से गंगा पदार्थ तीरो उपस्थिति लक्ष्यता अवच्छेद का तो अवच्छिन्न तो तीर मात्र हुआ और वह तीर में लक्षणा रहना चाहिए नहीं तो जिसको उसको आप लक्ष्य बना देंगे कहीं लक्ष्यता अवच्छेद पर्वत को कर देंगे वो नहीं होगा तो वहा आपका लक्षणा भी रहना चाहिए लक्षणा क्या है कहते शक्य का संबंध तो शक्य का संबंध रहेगा वही लक्ष्य बन पाएगा लक्ष्यता अवच्छेद अवच्छिन्न मात्र का ही बोधन कराएगा तो यहाँ ये है सामीप्य है और जब हम सिंह माणव का देखे थे वहा लक्षण हो गया सादृश्य आगे और और सब कहेंगे तो संबंध कुछ अलग अलग हो सकता है सर्वदा सामीपे होगा नहीं है अच्छा ये हो गया है। ये जहत जहत अर्थात त्याग करता हुआ जहत में धातु क्या होगा वह त्याग प्रत्यय हो गया जहत त्याग करता हुआ सत्रि तो ये वहा त्याग कौन सा गण का है जितो होता है जो त्याग तो होने से अभ्यास में आ जाएगा ज अगर रहा अगर आगे का अत रहने से फिर का आकार का लोप हो जाएगा और अतः तो उसे का आकार लोप हो गया तो होने से ज आगे हकार आगे अत मिल करके जहत जहत अर्थात त्याग करता हुआ अच्छा आगे मूल में लक्ष्यता अवच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्य उभय बोध प्रयोजिका ऊपर में था लक्ष्यता अवच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र प्रयोजिका यहाँ किंतु लक्ष्यता अवच्छेदकूपेण लक्ष्य लक्ष्य शक्य उभय बोध प्रयोजिका लक्ष्यता अवच्छेदक रूपेण दोनों को लेना है टिप्पणी में कहते हैं यथा काकेभ्यो दधी इत्यत्र अच्छा पहले मूल थोड़ा देख लीजिए यथा काकेभ्यो दधि रक्षताम इत्यत्र काक पदस्य अभी काकेभ्यो दधि रक्षताम कहने से तो केवल काक से ही रक्षा करेगा फिर ये बिड़ा लारमेय इत्यादि आ जाने से और उसे रक्षा नहीं करेगा तो इस प्रकार की नहीं है इसलिए कहते हैं कि यहाँ काकेभ्यो का अर्थ हो गया काका शब्द का यहाँ मतलब काका शब्द मात्र का ग्रहण नहीं हो होकर के दध्युपघातक को लेना है काका शब्द से दध्युपघातक दधि का जो उपघातक होगा तो, तो दध्यु उपघातक सभी को लेना है तो लक्ष्यता लक्ष्य हो जाएगा दध्यु उपघातक लक्ष्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा दध्युपघातकत्व ये काको में भी रहेगा और बीड़ो सारोमय कुकुट इत्यादि में भी रहेगा रहने से यहाँ शक्य हो गया काक पद का शक्य कौन हो जाएगा काको हो जाएगा और बाकी ये सब हो गए जो बिडालो लो कुटो में इत्यादि ये कहेंगे ये सब लक्ष्य में आ जाएंगे तो फिर काको को छोड़ देना है कहते ना उसको भी लेना है अगर काको को छोड़ देंगे तो क्या लक्षण हो जाएगा जहत लक्षण हो जाए तो यहाँ किन्तु तो उसको भी रखना है इसलिए कहते हैं लक्ष्यता अवच्छेदात जहत करते तो लक्ष्यता अवच्छेद का क्या होता जहत लक्षण बिड़ा लिड़ा लत्व तो इत्यादि हो जाता है काकतों को छोड़ देता अगर जहत करते तो बिड़ा इत्यादि वो बिड़ा लत्व तो इत्यादि हो जाता अच्छा आगे मूल में लक्ष्यता तेन रूपेण दध्युपघातका सर्वेश का बिड़ा कुकुट सारमयादीना लक्ष, लक्ष्य सक्य लक्षणा सक्य लक्ष्या बोध सक्य और लक्ष्य ये सभी का बोध हो जाएगा तो अभी आपका सक्य हो जाएगा काक और लक्ष्य में काक बिड़ा लो सारमेय सभी आगे शक्य संबंध आपको लक्षणा लेना है अभी काक का लक्षण का संबंध काक बिड़ा लो सारमेय सभी के साथ रहना है यही लक्षण होगा तो यहाँ क्या ये चीज लक्षण होगा देखिए दो नंबर टिप्पणी ए तीन नंबर यथा काके काकेभ्यो दधि इत्यत्र लक्ष्यार्थ काक सक्यार्थस्तु शक्यातु का भिन्न लक्ष्यार्थ ऐसा क्यों कह दिया कह दिया कि आप अभी जहद प के आए हैं इसलिए जो शक्य होता है वो लक्ष्य नहीं होगा कहेंगे तो इसी प्रकार के लक्ष्यार्थ जो काक भिन्न इस प्रकार के हो जाएगा और सक्यार्थस्तु तो इस प्रकार के लिया जाएगा कहेंगे हाँ ये बात ठीक है अर्थात शक्य तो काक है ही जो शक्य होगा वो कभी लक्ष्य नहीं होगा क्योंकि जो शक्य होगा शक्य में शक्य संबंध फिर कैसे लेंगे इसलिए सक्य कभी लक्ष्य नहीं होगा इसलिए काका तो कभी लक्ष्य नहीं बनेगा का भिन्न जो है वो लक्ष्य होगा ये प्रथम विचार दिखाते हैं तत् तो तो सम्बंध नाशकत्व रूप अभी शक्य हो गया का काक का संबंध हो गया नाशकत्व रूप अच्छा तथा लक्ष्यता मियत यथ दध्युपघातकत्व जो लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाएगा दध्युपघातकत्व ये लक्ष्यता अवच्छेदक से अवच्छिन्न हो जाएंगे दध्युपघातक जितने सारे वो सब में ये नाशकत्व रह जाएगा जितने सारे उपघातक होंगे सब में नाशकत्व रह जाएगा यही जो नाशकत्व रूप हुआ यही संबंध हो गया ये नाशकत्व यही यहाँ लक्षण हो गया लक्ष्यता अवच्छेद जो दध्य उपघातक तेन रूपेण काक भिन्न से काक च बोध प्रयोजिका ये जो नाशकत्व ये लक्षण हुआ ये नाशकत्व लक्षिणा ना होकर के ये अर्थात काक भिन्न को भी ग्रहण कराएगा और काकों को भी ग्रहण कराएगा क्यों कहते हैं कि लक्ष्यता अवच्छेद क हम अभी का भिन्नत्व को नहीं लेकर के कहते हैं कि दध्युपघातकत्व तो को लिए क्योंकि यहाँ लक्ष्य हो गया काका भिन्न शक्य हो गया काक काका भिन्न अगर लक्ष्य हो गया तो लक्ष्यतावच्छेद काका भिन्न होना चाहिए था किंतु हम काका भिन्न ऐसा लक्ष्यता अवचेद का नहीं करके दध्यु में इसको लक्ष्यतावच्छेद कर लेते हैं और ये दध्यु उपघातक में काकत्व भी आ जाएगा काका भिन्न भी आ जाएगा ये दोनों आ जाएंगे यहाँ जो लक्षता अवच्छेदक हुआ ये शक्य और लक्ष्य दोनों को बोधन कराता है दध्युपघातक योग लक्ष्यता अवच्छेदक तेन रूपेण काक भिन्न से काक से प्रयोजिका ये लक्षण हुआ लक्षण अर्थात नासकत्व यही लक्षण हो गया लक्ष्यता अवच्छेद दध्यु का दध्युपघातको लक्ष्य है काका भिन्न कहते लक्ष्य काक का भिन्न है तो लक्ष्यता अवच्छेदक कैसे दध्युपघातक तो हुआ कहते यही है कि लक्षणा यहाँ अजहत लक्षणा अगर लक्ष्यता अवच्छेदक लक्ष्य मात्र का ज्ञान करवाएगा वो तो फिर जहत लक्षणा हुआ इसलिए कहते हैं कि यहाँ लक्ष्यता अवच्छेद लक्ष्य का ज्ञान कराएगा और शक्य को भी कराएगा लक्ष्य मात्र का कराएगा तो जहत होगा और लक्ष्य है तो काका ये तो लक्ष्य है और शक्य हो गया काका और काका भिन्न मात्र को लेंगे तो जहत लक्षिणा हो जाएगा यहां लक्षय काका, काका ना लक्ष्य दोनों नहीं है ना लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न अवच्छिन्न अवच्छिन्न द्वन्न लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य हुआ हुआ? हुआ, से हुआ। से से भिन्न भिन्न भी जो हुआ है, वो में ही हुआ। तब तो फिर और शक्य को ग्रहण नहीं करेगा कहेंगे अगर वो लक्ष्य भी हो जाएगा वो शक्य होगा जो शक्य होगा वो लक्ष्य भी और जो लक्ष्य होगा उसमें शक्य भी आ जाएगा फिर शक्य लक्ष्य में और भेद नहीं रहेगा अभी यही कहते हैं कि लक्ष्यता अवच्छेदक अवचिन्न लक्ष्य मात्र नहीं होगा अगर लक्ष्यता अवच्छेदक अवचिन्न लक्ष्य अवच्छे मात्र हम कहेंगे तो भी शक्य को भी लक्ष्य के अंदर में लेना पड़ेगा अभी लक्ष्यता अवच्छेद नहीं होगा लक्ष्य का तो बना रहा मतलब लक्ष्य मतलब मात्र नहीं है शक्य भी लक्ष्यता अवच्छक का अवच्छिन्नता भी रहेगा वो जो लक्ष्य कह देंगे क्योंकि जो लक्ष्यता अवच्छेद का अवचिन्न होगा उसको लक्ष्य ही कहना पड़ेगा ये आपका तर्क है ऐसा नहीं है यहाँ ना उस अंश को तो शक्य कहेंगे किंतु लक्ष्यता अवच्छेद अवचिन्न भी होगा जो काक भिन्न है वो तो लक्ष्य है लक्ष्यता अवच्छेद का अवचिन्न भी हो रहे हैं जो काक है वो लक्ष्य नहीं है नहीं होने पर भी लक्ष्यता का अवचिन्न होगा इसीलिए अजहत हुआ क्योंकि छोड़ा नहीं सक्यों को अवच्छेद को जो है वो सक्यों को छोड़ा नहीं यही अजहत है अगर इसको भी हम लक्ष्य का अंतर्भूत कर देंगे तो कह देंगे तो लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छेद लक्ष्य मात्र हुआ फिर इसमें कहा ता ता जहत तो ही हुआ है। ये दोनों में इसका लक्षण में यह अंतर कहते हैं अर्थात लक्ष्य को लक्ष्य ही रखेंगे और शक्य को सक्य ही रखेंगे किन्तु लक्ष्यता अवच्छेद का तो अलग हो जाएगा लक्ष्य मात्र में रहेगा ये नहीं अर्थात एक प्रकार की जो कहते हैं ना अतिव्याप्ति दो सतिव्याप्ति तो नहीं हो रहा है क्योंकि लक्ष्यता अवच्छेद को हम यही है लक्षणा अधिक लेते हैं जैसे कहते ना उपलक्षण का लक्षण कहते ना स्व ग्राहक स्व इतर इसी प्रकार की यहाँ बात है अर्थात तो अजहत लक्षणा एक प्रकार की उपलक्षण है स्व ग्राहकत्व से तरह ग्राहकत्व कहते हैं ये इस प्रकार के तभी अजहत कहते हैं ये, वो ये, ये सब यही है, है। यहाँ का भी दधी रक्षित में दिया था स्वर्णो धावती वहा था छत्री दिया था बहुत सारे छत्री अच्छा आगे टीका में ए टिप्पणी में काकेभ्योति पंचम अर्थ जन्य काके, काक काके का अर्थ काक जन्य क्या जन्य धातु जर्थ व्यापार तो ये हो गया नाश अर्थात ये काके काक्षता अर्थात काक जन्य जो नाश उसका अनुत्द उसका अनुत्पादन नास का अनुत्पाद रक्षताम शब्द का अर्थ ये हो गया धातुअर्थ धातुअर्थ व्यापार क्या नास अनुत्पादन रक्षताम रक्षताम शब्द का अर्थ हो गया कि नाश अनुत्पाद कहा से हो सकता था काकेभ्य अर्थात काक जन्य नाश का अनुत्पाद ये हो गया रक्षताम शब्द का अर्थ नाश अनुत्पाद अर्थात नाश उत्पत्ति प्रतियोगी का अभाव नाश न हो तो नाश का उत्पत्ति नहीं हो नाश उत्पत्ति का अभाव है तो नाश उत्पत्ति का अभाव होगा तो प्रतियोगी कौन होगा नाश उत्पत्ति ये नाश उत्पत्ति प्रतियोगी का अभाव ये हो गया नाश अनुत्पात तादृश अभावे प्रयोजत्व संसर्गेण व्यापारो अन्वेति ये अभाव करने के लिए आप रक्षताम कहते हैं व्यापार हो गया रक्षताम तो ये जो रक्षताम ये इस अभाव के साथ कैसे संबंध है कहते हैं प्रयोज्य रक्षताम प्रयोज्य नाशा भाव ये नाशा भाव का प्रयोजक कौन हो जाएगा रक्षताम तो नाशा भाव में ये रक्षताम ये प्रयोजक हो गया तथा चधि उपघातक जन्य नाश उत्पत्ति प्रतियोगिक दधि उपघात जन्य उत्पत्ति ये है जिसका का उत्पत्ति है है जिसका जिसका किसका इसी प्रकार की नाश उत्पत्ति प्रतियोगी है जिसका किसका अभाव तो दधि उपघातक हो गया काका धी ये सब दधि उपघातक हो गए तो उससे जन्य हो जा सकता था नाश उत्पत्ति तद प्रतियोगी का अभाव अर्थात तो अभी नाश नहीं होना है कहते हैं कि व्यापार तो तो प्रयोज्य क्योंकि निर्देश देते हैं काके भ्यो दधी रक्षतम लौट लगाकर कहते हैं रक्षतम अर्थात कहते हैं कि त्वत तो तो कर्तृक व्यापार प्रयोज्य आप करता होंगे आप कर्तिक जो व्यापार होगा उस व्यापार से दधि नाश का उत्पत्ति नहीं होगा अभाव होगा तो, तो, तो कर्तृक व्यापार से प्रयुज्य होगा तो तो त्वतकर्तृक व्यापार क्या है कहते यही रक्षता। जब रक्षताम व्यापार होगा फिर नाश हो जाएगा नाश की उत्पत्ति होगी नहीं होगी उसका अभाव रहेगा तो प्रयुज्य अभावत दधि त्वत्तृक तो तो व्यापार से प्रयुज्य हो जाएगा एक अभाव कौन सा अभाव नाश उत्पत्ति अभाव तो नाश उत्पत्ति अभाव वाला दधि हो जाएगा ये अर्थात तो वाक्य का अर्थ हो गया काके भ्यो दधि रक्षता ये वाक्य का ये अर्थ हो गया दधि उपघातक जन्य नाशोत्पत्ति प्रतियोगिक त्वत्कर्तृक व्यापार प्रयुज्य अभावद्ध दधि ये वाक्य बोध हुआ ऐसे नया एक लोग कहेंगे अच्छा ठीक है आगे ये द्वितीय लक्षण हो गया अजहत लक्षणा। आगे जहत अजहत लक्षणा च जीव ब्रह्मणों ऐक्यम ब्रुवता वेदांति नाम मते जीव ब्रह्म का ऐक्य कहने वाले वेदांतियों का मत में वह जहत और अजहत लक्षणा होता है साछ सक्यता अवच्छेदक का परित्यागे न व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका सक्यता अवच्छेद को छोड़ देते हैं और बोध मात्र का व्यक्ति मात्र का बोध कराते हैं दृष्टांत दृष्टान्त तो लेंगे या तत्व मसी को दार्ष्टांति करेंगे स्वयं देवदत्त तो कहेंगे तो स्वयं कहने से देवदत्त में विशेषण था तत्काल तद्देश तो जो विशेषण होता है वही अवच्छेद का बनता है नीलो घट तो ये घट को दूसरों से कौन भिन्न करवाएगा यही विशेषण बनता है जो यही अवच्छेद का होता है तो जो विशेषण हो वो अवच्छेद का बनेगा इसी प्रकार स कहने से वहाँ विशेषण हो जाएगा तद्देश तत्काल mm -hmm. तो यही हो गया कि अर्थात तो उसका अवच्छेद जो विशेषण होता है वही अवच्छेद होता है तो इसी को कहेंगे सक्यता अवच्छेद क्योंकि शक्य हमारा तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त सपद का शक्य सक्यता अवच्छेदक हो गया तद्देश तत्काल यही हो गया सक्यता अवच्छेद सक्यता अवच्छेदक का परित्याग कर देंगे देवदत्त पिंड मात्र रह जाएगा इसी को यहाँ कहते हैं साक्षण शक्यता अवच्छेद क परित्यागन शक्यता अवच्छेद हो गया विशेषण विशेषण परित्याग न व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका विशेष्य व्यक्ति मात्र था विशेष्य विशेष्य का बोध कराएगा जैसे तत्वमसी तत्व कहने से सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति मत्व से विशिष्ट हुआ चैतन्य तो शक्यता अवच्छेद को हो जाएगा सर्वज्ञत्व आदि और तोम कहने से शक्यता अवच्छेद होगा किंचित ज्ञत्व किंचित ज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य यही शक्य है तो शक्यता हो जाएगा किंचित ज्ञत्व इसका परित्याग करके व्यक्ति मात्र चैतन्य मात्र का बोधन है ये जहत अजहत लक्षण इसलिए यहाँ कहते हैं कि इति में वेदांति नाम न्यायिक लोग ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि न्यायिक मत में जो शक्यता अवच्छेद का है वो मिथ्या है क्या न्यायिक मत में ये जो किंचित ज्ञत और ईश्वर में जो सर्वज्ञो ये मिथ्या नहीं है मेन से इसका परित्याग कैसे कर देंगे तो इसलिए वो लोग अलग कहते हैं ये देते हैं यहाँ टिप्पणी में अच्छा चार नंबर टिप्पणी देखें तन्मते तन्मते वेदांतिना मत शाब्दबोधे शुद्ध चिन्ह मात्र भाषते शाब्दबोध अर्थात जो वाक्यर्थबोध है तत्वसी तो तो वाक्य का जो तात्पर्य बोध ऐक्यबोध शुद्ध चिन्ह मात्र भाषते तथा तो चत तो असी तो अत्र तत्पद शक्य हो गया सर्वज्ञवादि विशिष्ट आत्मा चैतन्य ये हो गया शक्य और त्वम पद का शक्य हो गया अल्प अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट आत्मा चैतन्य दोनों का शक्य हो गया और शक्य संबंध क्या है <clears throat> कहते हैं द्वोर अभेदात्मक <clears throat> द्वोर अभेदात्मक यही शक्य का संबंध दोनों अभिन्न ये हो गया शक्य का संबंध सच लक्षणात्मक यही जो अभेद है यही लक्षणा है तत्र उभयत्र सक्यता त्र उभर शक्यता च ये अल्पज्ञ योग्य सक्यता अवचेद जो विशेषण है वही सक्यता अवच्छेदक हो गए तो तत्पद में सक्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा सर्वज्ञ और पद में अल्पज्ञ तत्त्यागेन तो तो ये विशेषण शख्यता अवच्छेद का परिग करके शुद्ध आत्म व्यक्तिमात्र बोध बोधो बोध ठीक है बोध योगा बोधो योगा एवं दूसरा कहते हैं स्वयं देवदत्त इति अभी तत्पद तो श्या तत्लावच्छिन्न तो देवदत्त अयम पद का शक्याथ हो गया एक अवच्छिन्न दैवदत्ता और ये दोनों का बीच में संबंध अभेद ये ही लक्षण है सब लक्षण दक्षिण पार्श में hmm. तादृशलक्षण तत्शक्यता अवच्छेदक तत्काल अवच्छि एक अवचिन्ना छिन्नवात्मक ये दोनों शक्यता अवच्छेदक हो गए ये दोनों का परित्यागेन अभी देवत मात्र पिंड रह जाएगा पिंड का बोध हो जायते इसी प्रकार की अर्थात ये दृष्टांत तो दिया अर्थात ये नयायिक मत मतलब में द्वितीय दृष्टांत तो देता है और जो तत्व इत्यादि कह दिए थे वहाँ कहते हैं अस्तु नयायिका स्तु न जहत अजहत लक्षण क्यों नितों चेतन एको बहुनाम यो विदधाति कामान इस प्रकार के सता सूत्र मंत्र हैं इत्यादि प्रतिपाद्य जो नित्यानाम नित्यानाम नित्यानाथात जीवात्मा नित्य नित्य परमात्मा जीवात्माओं के बीच में ये परमात्मा नित्यानाम नित्य ये दोनों ही नित्य हैं तो ये नित्य है नित्यों का नित्य है चेतनश्चेतनाम चेतनों का बीच में भी ये चेतन है सभी चेतन है ये किंतु चेतनों का भी चेतन है वेदांति कहेंगे ये जो षीयंत तो है ये कल्पित है और कहेंगे कहाँ ऐसे कल्पित ऐसा कहाँ दिखता है ये तो नित्यो नित्यानाम का इसलिए सब सत्य है नित्यानम जीवानाम जीवात्मा नहीं आयोग कहते हैं वेदांति कहेंगे नित्यानम अर्थात कल्पिता नाम अनि मतलब इसका वह खंडाकरण नहीं तो, आ, है अर्थात कठो उपनिषद में अनित्याम ऐसे विग्रह किए हैं अनित्यों का बीच में वो नित्य है किंतु वो कहेंगे नित्य और नित्यानम जीवात्मा सब कल्पित तो है इनका जो साक्षी भूत तो है वो नित्य है किंतु तो जीवात्मा सब अपेक्षिक रूप से नित्य माने जाएंगे वेदांत मत में अपेक्षिक रूप से नित्य है जीव कब से है तो कहेंगे अनादिकाल से सृष्टि का आरंभ से इस दृष्टि से कह दिया जाएगा कोई भी जीव अपने को मरणशील ये अर्थात तो निश्चित तो नहीं करेगा मैं हमेशा बचूँ इस प्रकार के अच्छा नित्यानाम अर्थात जीवानाम मध्य नित्य इस प्रकार के कठोपनिषद में किंतु अनित्याना नाम दी वेदांति कहते हैं कि नित्यान नित्य अर्थात अपेक्षिक नीतियों के बीच में जो पारमार्थिक नित्य ऐसे हो जाएगा वेदांतियों का मत में ये पंक्ति आपको समझ में हुआ आपेक्षिक और नीतियों के बीच में जो पारमार्थिक नित्य क्यों बाकी सब शुद्ध को समझे आप क्यों एक नित्य जीवात्मा को समझ गए साक्षी इनका बीच में वो साक्षी चैतन्य वो नित्य है तो, कि एक लोग ये हो गया वेदांतिका मत किन्तु कहीं व्याख्यान है की नित्य व अनित्य आनाम वो भी कठोर प्रनिषद में इस प्रकार है नित्य व अनित्य किंतु नयाय के लोग कहते हैं कि नित्य और ना सभी नित्य हैं इसलिए अनित्य का बात ही नहीं है और कोई काल्पनिक नित्य ऐसा नहीं है न्याय में इसलिए जीवात्मा भी नित्य परमात्मा भी नित्य होने से इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्य भेद से पारमार्थिक न ये श्रुति प्रतिपाद्य भेद ये है इसलिए तत्वम अस्थित अभेद प्रतिपादकत्व बिरा अभैद कैसे कह देगा तो अवैध नहीं ये सब अलग अलग है आत्मनि आत्मा अभेद बोधस्य व्युपत्ति विरुद्ध आत्मा में आत्मा का अभेद सब आत्मा तो अनंत है तो एक आत्मा का दूसरा आत्मा में अभेद कैसे हो जाएगा सब अलग अलग है किंतु गौणिया लक्षण एवं निर्वाह उनका मत में ये गौण लक्षण गौणी लक्षण होने से सादृश्य लेना पड़ेगा तो कहें कि जो तत्व में है वो ही में है सादृश्य ध्वन ये अर्थात नित्य है यही सादृश्य उनका मत में चेतन नहीं है नयाय के मत में आत्मा चेतन है क्या नहीं है तत्पद सदृश सदृश अर्थ है लक्षणा तत्पद श्या हो गया सर्वज्ञ आत्मा तत्सबंध सादृश्यम सर्वज्ञ आत्मा अभिन्न सती सर्वज्ञ आत्म गत नित्यवादि धर्मवत्व रूपम सर्वज्ञ आत्मा में नित्यत्व रहेगा अरे तो ये नित्य तो ये साधर्म्य हो गया सादृश्य ये जीव में भी आ जाएगा आश्रय आश्रयत्व संसर्गेण सादृश्य अवच्छिने युष्म जीव में भी आ जाएगा ईश्वर सादृश्य अभेदस्य एव बोध अर्थात इनका मत तो में ये गौणी लक्षण तत्वमसी में जहत अजहत नहीं गौणी लक्षण सादृश्य जैसे ये नित्य है ऐसे परमात्मा नित्य है गौणी लक्षण न्याय मत में अच्छा, ठीक है जहां तक ओम शंकर शंकरचार्य